कैसे हैं आप? आप सुन रहे हैं श्रीमद् बाहागवतम के 11 इस्कंध के 8 में अध्याय में वर्णित दत्तात्रेय जी द्वारा उनके गुरुओं से जो उन्होंने 24 गुरु बनाए उनमें से कुछ एक गुरु जिनसे कि वो विभिन्न प्रकार की शिक्षाएं ले रहे हैं इस विषय में हम वर्णन करते चले आ रहे हैं हमने सुना इन अवधुत जी ने पतंगे से भी शिक्षा ली, इन्होंने बताया कि जो पतंगा है, वो रूप पर मोहित हो जाता है और आग में कूद जाता है। ऐसे ही जो अपनी इंद्रियों को वश में नहीं रखते हैं, जो व्यक्ति, वो विपरीत लिंग के व्यक्ति को देखते हैं, तो फिर वो उनके मोह में भस जाते हैं। और कामनी, कंच ऐसे माइक पदार्थों में भसकर अपनी विवेक बुद्धि को खो देते हैं और पतंगी के समान ही वो नष्ट हो जाते हैं। हमने सुना जहां जी ने कहा महाराज यदु को कि जो वैरागी है उसको ग्रिहस्थों को किसी प्रकार का कष्ट ना देकर भामरे की तरह अपना जीवन निर्वाह करना चाहिए और अपने शरीर के लिए जो र उसके कुछ टुकड़े कई घरों से वो मांग ले, किसी एक पर वो बोझ ना बने या किसी एक के पास वो मोहित होकर के ना रहे कि ठीक है आप मेरा पालन पोषण कर देना मंदिर बनवा देना मैं वहीं रहूँगा ऐसा नहीं होना चाहिए ये बहुत भयंकर है हुँ? तो इसके बारे में हमारे आचार्य वर्णन करते हैं कि जैसे सूर्य क जो कमल का फूल है, वो प्रस्फुटित होता है। सूर्य अस्त होने पर, वो कमल का फूल मुरझा जाता है। जो भंवरा होता है, वो उसके गंध के लोब से, है ना? मतलब उसकी जो सुगंध है, वो उसे इतनी प्रलुब्ध करती है कि सुबह वो जाकर कमल पर बैठ जाता है और इसमें इतना आसक्त हो जाता है। कि वो उसका मधुपान करके भी वहां से उड़ता नहीं है, सारा दिन कट जाता है, परंतु वो उसका परित्याग नहीं कर पाता और जैसे ही सूर्यास्त होता है, कमल बंद हो जाता है और ये जो भावरा है, उसमें आबद्ध हो जाता है और वो मर जाता है। इसी तरह जो ग्रीहास्त व्यक्ति हैं, वो भी इस मधुकर का, इ किंतु उनका जो कर्तव्य है वो ये है कि वो ये ना सोचे कि हम सम्रद्ध घर के भिक्षार्थी होंगे तो हमें वहां से बहुत अच्छी-अच्छी चीजें मिलेंगी और फिर वो इस बुद्धि का त्याग कर देगा तो वो सही मार्ग पे हैं वरना वो सही मार्ग पे नहीं है ये जा हमने जाना देखिए ये जो मधुकर है ये जो भंवरा है इससे हमने पिछली दफा दो बातें सीखी कि वो जो त्यागी व्यक्ति हैं जो वैरागी व्यक्ति हैं जो सन्यासी हैं वो विरक्त लोग अनेक घरों से जाकर के मधुकर लेंगे और दूसरी बात ये सीखी कि वो भंवरे की तरह ही सारग्राही होंगे जैसे कि मधुकर कभी इस फूल में कभी उस फूल में जाता है पर वो सार भाग यानी सिर्फ मधु ही ग्रहण करता है इसी तरह से यानी मधुकर की तरह से ही हम समस्त शास्त्रों को बेशक पढ़ लें या देख लें लेकिन उसका सार ग्रहण करना ही कर्तव्य है है ना तो देखिए जो पुष्पों का मधु संग्रह करते हैं ऐसे जो कीट हैं, वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो मधुमक्खी होती है और दूसरा भ्रमर होता है। तो ये जो भंवरा है, वो तो फूलों पर जाता है, मधु खाता है और चला जाता है। लेकिन मधुमक्खी, वो ना केवल खाती है, वो खाती तो है ही, भविष्य के लिए भी वो संचय करती है। तो मधुमक्खियों के बारे म उसका वर्णन 11 और 12 श्लोक में किया। सायंतनम् श्वस्तनम् वान संगृहिणित भिक्षितम् पाणी पात्रोदरा मक्षिकेवना संग्रही सायंतनम् श्वस्तनम् वान संगृहिणित भिक्षुकः मक्षिका एव संग्रहनं सहतेन विनश्यति। इसका मतलब कहा गया कि राजन मैंने मधुमक्खी से यह शिक्षा ग्रहण की है। महाराज यदु से कह रहे हैं जी, कि सन्यासी को संध्याकाल के लिए या फिर दूसरे दिन के लिए भिक्षा का संग्रह नहीं करना चाहिए उसके पास भिक्षा लेने का कोई पात्र हो तो केवल हाथ और रखने के लिए कोई बर्तन हो तो पेट वो कहीं संग्रह ना कर बैठे नहीं तो मधुमक्खियों के समान उसका जीवन ही दूभर हो � कि सन्यासी सवेरे शाम के लिए किसी प्रकार का संग्रह ना करे। यदि संग्रह करेगा तो मधुमक्खियों के समान अपने संग्रह के साथ ही जीवन भी गमा बैठेगा। तो वो जो परम त्यागी हैं, वो संग्रह नहीं करते हैं, क्योंकि बात की शुरुआत होती है छोटी-छोटी चीजों के संग्रह करने से, कि चलो हम खाना संग्रह कर लें, है ना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 लोब उठता चला जाता है और लोब उठना चाहिए भगवत कथाओं के लिए भगवान के लिए भगवान की लीलाओं के स्मरण के लिए भगवान के दस संपद को हासिल करने के लिए लेकिन वो लोब नहीं उठ पाता है लोब कुछ और रूप ले लेता है तो जिस चीज के लिए यानी भगवान को प्राप्त करने के लिए उनका प्रेम प्राप्त करने के लिए ह och efter det lopper i hjärtat att vi måste göra det här, det där, så gör vi det. Så då blir det väldigt häftigt. Så vad gör honom? Vad gör honom? Vad gör honom? Vad gör honom? Vad gör honom? Vad gör honom? Vad gör honom? Vad gör honom? Vad gör honom? Vad gör honom? Vad संचय करती हैं और फिर वो मधुमक्खी का छत्ता जिसे कहते हैं जहां मधु रखती हैं वो बनता है इसके बाद नजर पड़ती है किसी व्यक्ति की अरे इस पेड़ पे इतना बड़ा छत्ता लगा है अरे वाह तब फिर कितनी मेहनत से जो मधु तैयार किया गया है कि भविष्य में काम आएगा तो जो छत्ता उतारने वाले लोग होते हैं, वो धुआं करते हैं बहुत ज़्यादा, कंबल लपेट लेते हैं, धुआं करते हैं, तो मधुमक्खियां बेचैन हो जाती हैं, वो भाग जाती हैं छत्ते को छोड़कर के, तो वो छत्ता उतार लेते हैं, छत्ता भी उतरता है, और उसमें कितनी ही मधुमक्खियां मर जाती हैं, जो उस छत्ते का � इस संग्रह की वृत्ति के कारण मधुमक्खियाँ अपनी जान गंवाती हैं। तो दत्तात्रेजी सीख रहे हैं कि महाराज, मैं कभी भी किसी भी चीज का संग्रह नहीं करता हूँ, है ना? क्योंकि मैं दर दर जाता हूँ और आयाचक वृत्ति से रहता हूँ। ऐसे ही हमारे बहुत बड़े आचार्य हुए माधवेंद्र पुरीजी, वो कभी भी क हुँ? और तो और उनकी अयाचक वृत्ति थी। यहां तो हमने ये बात पढ़ ली कि भाई आप विभिन्न प्रकार के घरों में जाइए और मधुकरी ले आइए और भजन कीजें। लेकिन हमारे माधवेंद्र पुरीपाद जी वो अयाचक वृत्ति के वैरागी थे, विरक्त संत थे, परम कृष्ण भक्त थे। अगर कोई अपने आप कुछ खाने को दे देता था व ऐसे ही उनको दो एक दिन बीत गए थे कुछ खाया नहीं था उन्होंने और वो भजन कर रहे थे ठाकुर जी स्वयं एक गोप बालक का वेश धर के आए वहाँ पर और उन्होंने कहा कि भाई आप मधुकरी क्यों नहीं करते हैं यहां तो समस्त साधु संत मधुकरी करते हैं और कोई भूखा नहीं रहता आप तो उपवास किए रहते हैं ऐसे तो बात बनेगी और मुझे जो है कुछ ग्वालिनों ने बताया कि आप यहाँ पर बैठे हुए हैं तो उन्होंने दूध दिया है आपके लिए ये दूध ले लीजिए दूध पीजिए और मैं शाम को आऊंगा बर्तन लेके चला जाऊंगा मेरे इस गांव में कोई भूखा नहीं रहता मेरा नाम गोपाल है ऐसे कह के वो चले गए बड़े बहुत ही चले गए लेकिन दूध बहुत सुगंधित था बालक की छवि बड़ी प्यारी थी मनमोहक थी माधवेन्द्रपुरीपाद जी जो है वो द्रवित हो गए कौन था ये बालक अचानक चला गया कहां से आया और कहां चला गया बहुत करंदन करने लगे कि कहीं ये कृष्ण तो नहीं थे जिन्होंने मेरी यह अवस्था देखी और मुझे वो दूध और भगवान श्री कृष्ण ने उनको स्वप्नादेश भी दिया फिर कि भाई मैं इस कुंज में दबा हुआ हूँ और अनेक वर्ष हो गए हैं, आप हमें निकालिए स्थापित कीजिए और सेवा पूजा प्रारंभ कीजिए हमारी तो वही शिननाथ जी के रूप में आज हमारे सामने हैं उनको माधवेन्द्रपुरीपाद प्रकट किए और फिर बड़ी सुंदर सेवा चलाई आयाचक वृत्ति के संत जब इनको भगवान ने स्वप्नादेश दिया कि मैं इतने समय से दबा हुआ था और मैं बहुत ही ज्यादा तब्त हूँ मुझे बहुत गर्मी सता रही है आप नीलाचल से जाकर के वहां के राजा से मांग करके मेरे लिए चंदन लेके आइए मलियज चंदन तो ये जगन्नाथपुरी की तरफ चल एक बार भी नहीं सोचा कि मेरे पास तो कोई साधन नहीं है कैसे जाऊँ मैं तो ऐयाचक व्रती का हूँ कुछ मांग नहीं सकता किसी से कुछ मांगता भी नहीं हूँ कैसे जाऊँ और फिर इतना सारा चंदन कैसे लाऊँगा मैं हम कैसे रास्ते में जो टॉल टैक्स मुझको देना होगा वो कहाँ से जुटाऊँगा कुछ भी नहीं सोच और जब पहुँचे वो रेमुना तो वहाँ पर जो जी थे, उनके यहाँ अमृत केली नाम की एक खीर चढ़ाई जाती थी। उस अमृत केली खीर को देखकर इनके हृदय में एक लोभ आया कि अगर मुझे इसका स्वाद पता चल जाता तो मैं अपने गोपाल को, जो कि गोवर्धन पर हैं, मैं उनको ये बनाकर खिलाता। था। ठाकुरजी न एक सकोरा उस अमृत के लिए खीर का छुपा लिया और पुजारी जी को ये कहा स्वप्न में कि ये जाकर के आप उन्हें दे आएं माधवेंद्रपुरी बाजी को तो सोचिए कुछ नहीं मांगा कुछ नहीं लेकिन भगवान जानते हैं कि आयाचक हैं एक इच्छा आई है मैं इनकी इस इच्छा को पूर्ण करूंगा और भगवान तो ऐसे भक्तों की सेवा करने के लिए राह तकते रहते हैं इंतजार करते हैं कि मुझे भी सेवा मिले अपने भक्त की हुँ? तो कुछ संचय नहीं करते थे हमारे माधवेन्द्रपुरी पाद जी और ऐसे ही हमारे रूप सनातन आदि समस्त जो आचार्य हैं कुछ संचय नहीं करते थे और तौर अपने लिए एक पूर्ण कुटीर भी बनाकर वो तो ऐसे ही रहते थे राधाकुंड के तट पर एक झोपड़ी भी नहीं डाली थी उन्होंने गर्मी सर्दी धूप तपिश सब सहते थे और भजन में डूबे रहते थे लेकिन एक बार सनातन गुस्सामी जी आ रहे थे तो उन्होंने देखा कि अरे ये क्या भगवान श्रीकृष्ण इनको बचाने के लिए खड़े हैं क्योंकि राधाकु तो भगवान पीछे खड़े हुए हैं ताकि शेर इन पर आक्रमण ना करें बचा रहे हैं तो ठाकुरजी को बहुत कष्ट उठाना पड़ रहा है इनके लिए तो सनातन गुस्सावानी जी ने ये बात भी नहीं बताई रघुनाथ दास गुस्सावानी जी को कि आपके लिए तो भगवान आ गए उन्होंने सिर्फ यही कहा कि देखो बाहर भजन करने से आ तो आप अपने लिए एक पंड कुटीर बना लीजिए तो ऐसे हमारे प्यारे गोस्वामी रहे हैं तो जो शास्त्रों में कहा गया है वो उनके ऊपर पूरी तरह से खरा उतरता है तो बहुत सुंदर चर्चा चल रही है इसे जारी रखेंगे हम सुनते रहिएगा समर्पण